संद विदान प्रस्तार निरूपण सो जी महाराज ने कहा कि अब प्रस्तार के विषय में बतला रहा हूं ऊपर के पाद में आदि अक्षर गुरु हो अथवा उसके नीचे पाद में लघु अक्षर हो वह एकाक्षर प्रस्तार है इसके बाद इसी क्रम में वर्णों की स्थापना करें अर्थात पहले गुरु और उसके नीचे लघु अक्षर की स्थापना करें प्रस्तार है प्रस्तार के अंतर हैं नष्ट का अनुपात इस प्रकार है नष्ट संख्या को आधी करने पर जब वह दो भागों में बराबर बंट जाए तब एक लघु लिखना चाहिए यदि आधा करने पर विषम संख्या प्राप्त हो तो उसमें एक जोड़कर सम बना लें और इस प्रकार कुनह आधा करें ऐसी अवस्था में एक गुरु अक्षरी की प्राप्ति होती है उसे भी अनेप जानना हो उतने अक्षरों की विर्ति होने तक पूर्वक्त प्रणाली से गुरुलग्न का उल्लेख करता रहें। अब उद्देश्य के विषय में बतलाया जा रहा है कि उद्देश्य की प्रक्रिया जानने के लिए छंद के गुरुलग्न क्रमसा एक पंक्ति में लिखकर उनसे ऊपर क्रमसा एक से लेकर दो दू, दोने अंक रखता जाए। अर्थात प्रथम अक्षर पर 1 द्वितीय अक्षर पर 2 तृतीय पर तीन इस क्रम में संख्या होगी बिना प्रस्तार के ही वृत्त संख्या जानने की उपायोग संख्या कहते हैं इसी प्रक्रिया इसकी प्रक्रियास प्रकार है कि जितने अक्षर के छंद की संख्या जाननी हो उसका आधा भाग निकालने से दो की उपलब्धि होगी उसके अलग इससे प्राप्त हुए अंक को ऊपर के आर्द्र हस्तांत में रखें और इतने में ही गुणा करें कि एकत व्याधि लग्क्रिया की सुद्धि के लिए प्रेर मस्तार रूप को बदलाया जाता है किसी चंद में कितने लोग कितने गुरुता तथा एकांश राती चंदों के कितने वृत्त होते हैं इसका ज्ञान मेर प्रस्तार से होता है मेर प्रस्तार मे� चंद के संख्या को दूनी करके एक-एक घटा -एक दिया जाए तो उतने ही अंगुल का उसका अद्भुत प्रस्तार देश होता हैं। इस प्रकार चंद साहस्र का सार बतलाया गया है 200 31 सदा आचार एवं सोच आचार अंद्रोपन। जी महाराज कहते हैं ऋषियों, भगवान श्री हरि ने कहा, व्यासजी महाराज से जी ने कहा कि बरनादी बरनों के सदाचार ब्रह्मानादी जो बरन हैं जैसा है उसी प्रकार में तुम्हें कह रहा हूँ। सूत्री में कहा गया है कि धर्म परधर्म है, स्मृति और शास्त्र में प्रतिबाधित धर्म अपरधर्म है। इसी प्रकार सूत्र, स्मृति और सदाचार से प्राप्त धर्म ये तीन प्रकार के स्नात सत्य दान दया निर्लोभता विद्या ज्ञान पूजा और इंद्रिय दमन ये शिष्टाचार के आठ पवित्र लक्षण कहे गए हैं पूर्व काल में लोगों के शरीर और इंद्रिय सत्व गुण प्रधान एवं में होते हैं अतः है जिस प्रकार कमल पत्र पर जल नहीं रुकता उसी प्रकार से उनके शरीर तथा इंद्रियों में पाप नहीं टिक के पालन का सर्वाधिक महत्व है और उसकी प्रमुखता युग विशेष स्थान विशेष की दृष्टि से निर्धारित होती है इसी दृष्टि से यहां इतना निरूपण किया जा रहा है सत्य ज्ञान तप तथा दान ये धर्म के लक्षण हैं बिना दिए गए द्रव्यों को ग्रहण करना दान अध्ययन जाप विद्या दान तपस्या पवित्रता श्रेष्ठ मूल में धर्म का आचरण ही प्रदान है, धर्म के शोक तथा तत्पर ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस तत्पर ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार पालन किए जाने योग तथा सनातन काल से चले आ रहे इस अध्ययन और दान ब्राह्मण, छात्र और वैश्य के सामान्य धर्म हैं। यज्ञ करना, अध्यापन तथा स ये तीन प्रकार के वृत्ति मुनियों ने श्रेष्ठ ब्राह्मण के लिए कही हैं, शास्त्रों परजीवी होना तथा ब्राह्मणों के रक्षा करना क्षत्रिय वर्ण का धर्म है पशुपालन कृषि कर्म तथा व्यापार वैसे वर्ण की वृत्ति कही गई है दुजातियों में भी आनपूर्वी कर्म में सेवा करने का विधान है शूद्र तो एकमात्र कर्तव्य है या तीन संध्या में स्नान कर संध्या कालीन पालन करें स्नान के कर्म में निवृत्त होकर भक्षणा विच्छाचारण करें तदनंतर गुरु के प्रति दत्त है कर उनकी भी सेवा ससुर करनी चाहिए नैष्टिक ब्रह्मचारी कटदेश में मूज की मेखला सिर पर जटा हाथ में दंड धारण करें वह जटाओं को धारण न करने पूछ करके गुरु के आश्रम में रहे तो करना चाहिए अग्निहोत्र धर्म का पालन तथा कहे गए अपने विहित कर्मों के अनुसार जीवका का पालन पर्वत की पर्व की रात्रि को छोड़कर अन्य रात्रिओं में धर्म पत्नी के साथ रति देवता पितर एवं अतिथि गणों की विधवत पूजा करें आहार निसंलग्न रहे स्मृतियों और स्मृतियों में कहे गए जटा धारण अग्निहोत्र का पालन करना पृथ्वी पर सयन, शयन मृगचरम का धारण वरमे विनिवास दूध मूल फल तथा निवार का भक्षण निषिद्ध कर्म का परित्याग तीनों संध्याओं में स्नान ब्रह्मचर्य का पालन और देव तथा अतिथि की पूजा एवं प्रस्ती का धर्म है सभी प्रकार के आरंभों का परित्याग भिक्षा से प्राप्त तथा अप्रिय के प्राप्ति में एवं सुख और दुख में समान स्थिति शरीर की बाह्य और आभ्यांतर की शुद्धता वाणी में संयम परमात्मा का ध्यान सभी इंद्रियों का निक्रय धारण तथा ध्यान में तत्परता और भाव शुद्धि ये सभी अरे व्राजक अर्थात सन्यासी के धर्म कहे गए हैं अहिंसा प्रिय और सत्य पवित्रता क्षमा दया तथा सभी आश्रमों और वर्णों का सामान्य धर्म है जैसा पूर्व में कहा गया है हे सोनक अब मैं प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि में सोने तक पालन करने योग्य गृहस्थ के धर्म का वर्णन कर रहा हूं गृहस्थ को ब्राह्मणो मूर्त में नेत्रका परित्याग करके धर्म और अर्थ का भली प्रकार चिंतन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वाध्याय क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और निरल भाव से समाहित चित्त होकर संध्या उपासना करना चाहिए दंत एवं स्नान के अनंतर ही प्रायः काल एक करनी चाहिए दिन में मूत्र और मल का प्रत्याग उत्तराभिमुख होकर करें रात्रि में दक्षिणाभिमुख होकर करे। में के समान प्रातःरें और दिन में छाये अथवा अंधकार के कारण यदि जिस विशेष का ज्ञान न हो पा रहा हो अथवा कोई ऐसा भय उपस्थित है जिसके कारण मरण की संभावना है तो उस सुविधा के अनुसार जिस किसी भी दिशा में मुख करके मलमूत्र का त्याग किया जा सकता है। गोमय अग्नि के धक्ते अंगार वाबिं जूते कुएँ खेते जल पवित्र स्थान मार्ग और मार्ग में विद्यमान विधान योग्य वृक्ष की छाया में न तो मूत्र का प्रत्या करें और ना ही मल विसर्जन। शव के पश्चात मिट्टी से हाथ पैर आदि साफ करने के लिए जल के अंदर देवगृह बापी चूहे विल दूर से उपयोगी आई हुई से अवशिष्ट तथा कब्रिस्तान की मिट्टी ग्रहण न करें। लंग में एक बार बाएं हाथ में दो बार और दोनों हाथों में दो बार मिट्टी लगाकर जल से प्रक्षालन करें मलका प्रक्रिया करने पर लंग में एक बार गुदा में तीन बार बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में सात बार पैरों में पांच बार और दाएं हाथ में 10 बार मिट्टी का लेप करें और स्वच्छ करें प्रथम बार उपयोगी जो अवस्था के कारण विष्टा और मूत्र का प्रत्याग बैठकर नहीं कर सकता है, अभी बताई गई शास्त्रीय सुध्दी का आधार है, भागमात्र अपना सकता है, जिसमें विहित सुध्दी का आधा या चौथाई भाग रात्रि में सुध्दी के लिए धर्मसम्मत है।